विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित ब्रिजी मेडोज मासाचुसेट्स मेट कॉप बीस अगस्त अठारह प्रिय आला सिंगा कल तुम्हारा पत्र मिला शायद तुम्हें इस बीच मेरा जापान से लिखा हुआ पत्र मिला होगा जापान से मैं बैंकवर पहुंचा मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से से होकर जाना पड़ा ठंड बहुत थी गर्म कपड़ों के अभाव से बड़ी तकलीफ हुई तो किसी तरह बैंकुअर पहुंचकर वहां से कनाडा होकर शिकागो पहुंचा वहां लगभग बारह दिन रहा वहां प्राय हर रोज मेला देखने जाता था वह तो एक विराट आयोजन है पूरी तौर से देखने के लिए कम से कम दस दिन जरूरी है वरदा राव ने जिस महिला से मेरा परिचय करा दिया था वे और उनके पति शिकागो समाज के बड़े गण्यमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव किया परंतु यहाँ के लोग जो विदेशियों का सत्कार करते हैं वह केवल औरों को दिखाने के लिए ही है धन की सहायता करते समय प्राय सभी मुंह मोड़ लेते हैं इस साल यहाँ भारी अकाल पड़ा है व्यापार में सभी को नुकसान हो रहा है इसलिए मैं शिकागो बहुत दिन नहीं ठहरूंगा शिकागो से मैं बोस्टन आया लल्लू भाई वहां तक मेरे साथ थे उन्होंने भी मुझसे बड़ा अच्छा बर्ताव किया यहाँ मेरे लिए जो अपरिहार्य व्यय है वह अत्यधिक है तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे 170 पाउंड के नोट और 9 पाउंड नगद दिए थे अब 130 पाउंड ही रह गए हैं मेरा औसत एक हर रोज खर्च होता है यहाँ एक चुरुट का ही दाम हमारे यहाँ के आठ आने हैं अमेरिका वाले इतने धनी हैं कि वे पानी की तरह रुपया बहाते हैं और उन्होंने कानून बनाकर सब चीजों का दाम इतना अधिक रखा है कि दुनिया की और कोई राष्ट्र किसी तरह उस स्तर तक नहीं पहुँच सकता साधारण कुली भी हर रोज नौ दस रुपये कमाता और इतना ही खर्च करता है यहाँ आने के पूर्व मैं जो सुनहले स्वप्न देखा करता था वे अब टूट गए हैं अब मुझे असंभव अवस्थाओं से संघर्ष करना पड़ता है सैकड़ों बार इच्छा हुई कि इस देश से चला चल दूं और भारत लौट जाऊं, लेकिन मैं तो दृढ़ संकल्प हूँ और मुझे भगवान का आदेश मिला है मेरी दृष्टि में रास्ता नहीं दिखाई देता तो न सही परंतु उनकी आंखें तो सब कुछ देख रही है चाहे मरु या जीव उद्देश्य पर अटल रहना ही है मैं इस समय बोस्टन के समीप एक गांव में एक वृद्ध महिला का अतिथि हूं। मेरी इनसे एकाएक रेलगाड़ी पर पहचान हुई इन्होंने मुझे अपने यहाँ आने और रहने का निमंत्रण दिया यहाँ पर रहने से मुझे यह सुविधा होती है कि मेरा हर रोज एक पाउंड के हिसाब से जो खर्च हो रहा था वह बच जाता है और उनको यह लाभ होता है कि वे अपने मित्रों को बुलाकर भारत से आया हुआ एक अजीब जानवर दिखा रही हैं। इन सब सबको सहना ही पड़ेगा अब मुझे अनाहार जाड़ा और अपने अनोखे पहनावे के कारण रास्ते के मुसाफिरों की खिल्लियाँ इन सभी को झेलना ही है किंतु प्रिय यह निश्चय जानना कि कोई भी बड़ा काम कठिन परिश्रम बिना नहीं हुआ याद रखो यह ईसाइयों का देश है और यहाँ किसी और धर्म या मत का कुछ भी प्रभाव नहीं प्रभाव मानो है ही नहीं मुझे संसार के किसी भी मतवादी की शत्रुता का लेख मात्र भय नहीं मैं तो यहाँ मेरी सुत ईसा की संतानों के बीच वास करता हूँ प्रभु ईसा मुझे सहारा देंगे ये लोग हिंदू धर्म के उदार मत और नाजरत के पैगंबर पर मेरा प्रेम देख बहुत ही आकृष्ट हो रहे हैं मैं उनसे कहा करता हूँ कि गैली के रहने वाले उस महापुरुष के विरुद्ध मैं कुछ नहीं करता सिर्फ जैसे आप लोग ईशा को मानते हैं वैसे ही साथ साथ भारतीय महापुरुषों को मानना चाहिए यह बात वे आदरपूर्वक सुन रहे हैं अब तक मेरा काम इतना ही बना है कि लोग मेरे बारे में कुछ जान गए हैं एवं चर्चा करते हैं यहाँ इसी तरह काम शुरू करना होगा इसमें काफ़ी समय लगेगा साथ ही धन की भी आवश्यकता है